कृष्णमूर्ति इस वार्ता में ध्यान मेडिटेशन की वास्तविक प्रकृति पर गहराई से विचार करते हैं वे स्पष्ट करते हैं कि ध्यान क्या नहीं है वे ध्यान के पारंपरिक तरीकों और भ्रामक परिणाम पर भी प्रकाश डालते हैं बताते हैं कि ध्यान मन को किसी उद्देश्य या उपलब्धि की दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि मन की पूरी तरह रिक्त हो जाने की अवस्था है यह मन का रिक्त हो जाना यही ध्यान है और किसी को इस प्रश्न में गहराई से जानना चाहिए कि ध्यान क्या है मेरा मतलब है इसे थोड़ा स्पष्ट इस किया जाना चाहिए तो सारे एशियाई लोग इस शब्द से संस्कारित हैं, कंडीशन हैं तथा कथित धार्मिक गंभीर लोग इस शब्द से संस्कारित हैं हैं क्योंकि ध्यान के माध्यम से से वे वे यह आशा रखते कि कि कुछ ऐसा पालेंगे, आ, ऐसी कोई चीज जो जो दैनिक अस्तित्व परे है और उसे पाने के लिए उनके पास विभिन्न पद्धतियां हैं बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही अनगढ़ जैसे जैन मेडिटेशन और साथ ही साथ उन तथाकथित ध्यान प्रणालियों में एक चीज है एकाग्रता मन को किसी एक विचार पर किसी एक चिन्ह या प्रतीक पर स्थिर करना और इसी प्रकार की बातें और साथ ही साथ ध्यान के इन रूपों में विभिन्न प्रकार के उपाय भी हैं अपने आप को मजबूर करना अपने आप को उत्तेजित करना और उसका उद्देश्य है कि चेतना को अधिक से अधिक विस्तृत किया जाए इच्छा शक्ति के माध्यम से प्रयास से एकाग्रता से निश्चय से स्वयं को जबरदस्ती जबरदस्ती जबरदस्ती आगे धकेलना और इस प्रकार चेतना का विस्तार करके कोई यही आशा रखता है कि वह किसी भिन्न अवस्था तक पहुंचेगा या किसी भिन्न आयाम तक यह उस बिंदु तक पहुंचेगा जहां तक सचेत मन कॉन्शियस माइंड नहीं पहुंच सकता या फिर व्यक्ति अनेक प्रकार के नशे करता है ड्रग्स लेता है जिसमें शामिल है नवीनतम ड्रग्स जैसे एल इत्यादि वह कुछ समय के लिए संपूर्ण तंत्र को अत्यधिक उत्तेजना देता है और उस अवस्था में मनुष्य असाधारण अनुभव करता है असाधारण अनुभव उत्तेजना के माध्यम से उपायों के माध्यम से एकाग्रता के माध्यम से अनुशासन के माध्यम से उपवास या भूख के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक उपवास करता है तो उसके भीतर कुछ विचित्र स्पष्टता कुछ विचित्र घटनाएं घटित होती हैं। और यदि कोई व्यक्ति नशी करता है ड्रग्स लेता है तो कुछ समय के लिए वह उसे यह अनुभव कराता है शरीर अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है आप ऐसे, ऐसे रंग देखते हैं जो देखते हैं। आपके और जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसके बीच कोई दूरी नहीं रहती और ये सब चलता रहता है विभिन्न रूपों में पूरे संसार में शब्दों की पुनरावृत्ति उनका जाप जैसे कैथोलिक परंपराओं में या उन प्रार्थनाओं में जो मन को कुछ हद तक शांत और स्थिर कर देती हैं, स्पष्टता जो कि एक प्रकार की चाल है यदि आप बार बार दोहराते रहें, दोहराते रहें, दोहराते ही रहें, तो आप सुस्त हो जाते हैं और निश्चित रूप से आप सो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यही तो एक बहुत शांत मन है परंतु वह ध्यान नहीं है इसलिए व्यक्ति इन सब को एक और रख सकता है यदि भी कोई व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है फिर भी हम उन्हें पूरी तरह खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं और जब आप सुन रहे हैं मुझे आशा है कि आप उन्हें त्याग देंगे क्योंकि हम कुछ बहुत अधिक गहरे विषय में जा रहे हैं इन सब अविष्कारों से परे व्यक्ति इन सब को एक और रख सकता है क्योंकि जितना अधिक कोई अनुशासन का अभ्यास करता है उतना ही मन मंद और यांत्रिक बन जाता है और वह यांत्रिक बन जाने की दिनचर्या वही प्रक्रिया मन को कुछ हद तक शांत तो कर देती है परंतु वह शांति वह क्वाइटनेस नहीं होती जिसमें अपार ऊर्जा और गहरी समझ विद्यमान हो ध्यान की खोज में मनुष्य अनेक उपायों का सहारा लेता है एकाग्रता तप अनुशासन जप उपवास यहाँ तक कि एलएसडी जैसी औषधियों का भी ये सभी उपाय चेतना को क्षणिक रूप से उत्तेजित या शांत तो कर सकते हैं परंतु वे मन को वास्तव में मुक्त नहीं करते बार बार दोहराए जाने वाले मंत्र या प्रार्थनाएं मन को ऊब और सुस्ती की ओर ले जाती हैं और इस सुस्ती को लोग शांति समझ बैठते हैं कृष्ण मूर्ति यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाते हैं कि मन जितना अधिक किसी अनुशासन किसी व्यवस्था या प्रणाली में फंसता जाता है उतना ही यांत्रिक और निर्जीव बनता जाता है और यह यांत्रिक शांति उस शांति से सर्वथा भिन्न है जो समझ करुणा और अपार ऊर्जा से जन्म लेती है ध्यान किसी विधि या अनुशासन का परिणाम नहीं है कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ध्यान किसी अभ्यास किसी तकनीक किसी अनुशासन का फल नहीं हो सकता जब मन किसी प्रणाली का अनुसरण करता है तो वह यांत्रिक यांत्रिक हो जाता है, और यांत्रिक मन कभी मुक्त नहीं हो सकता एकाग्रता और उत्तेजना ध्यान नहीं है। मन को किसी एक विचार प्रतीक या ध्वनि पर केंद्रित करना या शरीर और इंद्रियों को कृत्रिम रूप से उत्तेजित करना जैसे नशे उपवास या जप द्वारा यह ध्यान नहीं है यह केवल चेतना की सीमाओं में उलझी हुई प्रक्रिया है जो मन को क्षणिक संवेदनशीलता तो देती है परंतु उसे स्वतंत्र नहीं बनाती शांति की खोज ही अशांति का कारण है कृष्णमूर्ति इंगित करते हैं कि जब मन शांति पाने की इच्छा से कुछ दोहराता या अभ्यास करता है तब वह वास्तव में सुस्त हो जाता है वह सो जाता है और इस नींद को हम शांति समझ लेते हैं यह आत्म मन मन का सबसे सूक्ष्म जाल है। है। ध्यान में अपार ऊर्जा और समझ होती है। जब मन किसी विधि या व्यवस्था से मुक्त होता है तब जो मौन और स्थिरता आती है वह मृत नहीं होती बल्कि उसमें अपार ऊर्जा सजीवता और गहराई होती है यही वास्तविक ध्यान है